श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव की तंत्र साधना तंत्रोक्त अनुष्ठानों का लक्ष्य अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जिन रूप प्रसादी पदार्थों से प्रलुप्त होकर साधारण मानव बारंबार जन्म मरणादि का अनुभव कर रहा है तथा ईश्वर प्राप्ति एवं आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बन पा रहा है संयम की सहायता से पुनः पुनः प्रयास तथा चेष्टा के द्वारा उन वस्तुओं को ईश्वर की मूर्ति रूप से धारण करने के निमित्त साधक को अभ्यस्त कराना ही तांत्रिक क्रियाओं का लक्ष्य है साधकों के संयम तथा समस्त भूतों में ईश्वर दृष्टि के तारतम्य को ध्यान में रखकर ही तंत्रों में पशु वीर तथा दिव्य भावों का उल्लेख किया गया है एवं तदर्थ ही साधकों को प्रथम द्वितीय या तृतीय भाव का अवलंबन कर ईश्वरोपासना के लिए अग्रसर होने का उपदेश दिया गया है किंतु कठोर संयम को आधार बनाकर तंत्रोक्त साधनों में प्रवृत्त होने से ही फल का प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है अन्यथा नहीं इस बात को समय के प्रभाव से लोग प्राय भूल चुके थे तथा उनके कुकर्मों के लिए तंत्रशास्त्र को ही दोषी ठहराकर लोग उसकी निंदा करने लगे थे अतः उन अनुष्ठानों में रमणी मात्र के प्रति पूर्णतया मातृभापन्न श्री रामकृष्ण देव की सफलता के द्वारा सच्चे साधकों को किस लक्ष्य की ओर चलना है इस बात का निर्देश प्राप्त होने से जैसे उनका महान उपकार हुआ है ठीक उसी प्रकार तंत्र शास्त्र का प्रमाण्य सुप्रतिष्ठित होकर वह शास्त्र महिमान्वित हुआ है श्री रामकृष्ण देव द्वारा उस समय तंत्रोक्त रहस्यपूर्ण साधनों का अनुष्ठान तीन चार वर्ष तक लगातार किए जाने पर भी उन्होंने उसका आद्योपान्त विवरण हम में से किसी को भी कहा हो ऐसा हमें विदित नहीं है किंतु साधन मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करने के निमित्त कभी कभी उन्होंने हम लोगों में से अनेक व्यक्तियों के निकट उन विषयों का थोड़ा बहुत उल्लेख किया है अथवा व्यक्तिगत आवश्यकतानुसार किसी के द्वारा किन्हीं क्रियाओं का अनुष्ठान कराया है यह बात स्पष्ट है कि तंत्रोक्त क्रियाओं का अनुष्ठान कर उनके असाधारण फल को स्वयं अनुभव किए बिना भविष्य में उनके पास आने वाले विभिन्न स्वभाव के भक्तों की मानसिक स्थिति के अनुसार उनको साधन मार्ग की ओर सहज ही में अग्रसर करना शायद उनके लिए संभव न हो सकेगा इसलिए श्री जगन्माता ने श्री रामकृष्ण देव को उस मार्ग से सम्यक प्रकार परिचित कराया था शरणागत भक्तों को किस प्रकार तथा किस रूप में साधन मार्ग में वे अग्रसर कराते थे अन्यत्र इसका आभास दिया गया है उसको देखने से हमारे पूर्वोक्त कथन की वास्तविकता को पाठक अनायास समझ सकेंगे अतः यहाँ पर उसकी पुनरोक्ति अनावश्यक है साधन क्रियाओं के बारे में पूर्वोक्त रूप से कहने के अतिरिक्त तंत्रोक्त साधनकालीन अपने अनेक दर्शन तथा अनुभवों को वे समय समय पर हम लोगों से कहा करते थे यहाँ पर उनमें से कुछ बतलाए जा रहे हैं वे कहते थे कि तंत्रोक्त साधन करते समय उनके पूर्व स्वभाव का समूल परिवर्तन हो चुका था श्री जगदम्बा कभी कभी रूप, सियारिणी का रूप धारण करती है यह सुनकर तथा कुत्ते को भैरव का वाहन जानकर वे उस समय उनके उच्छिष्ट भोजन को पवित्र मानकर ग्रहण किया करते थे तदर्थ उनके मन में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न नहीं होता था श्री जगदम्बा के पाद पद्मों में अपनी देह मन तथा प्राणों की आहुति प्रदान कर उन्होंने अपने को भीतर तथा बाहर से ज्ञानाग्नि परिव्याप्त देखा था कुंडलनी जागृत हो जब मस्तक की ओर उठ रही थी उस समय मूलाधार से सहस्त्रार्थ पर्यंत कमल समूह ऊर्धमुख तथा पूर्ण प्रस्फुटित हो रहे थे एक के बाद दूसरा कमल ज्यों ही प्रस्फुटित होता था तो ही उनका हृदय अपूर्व अनुभवों से पूर्ण हो जाता था श्री रामकृष्ण देव ने उस समय यह सब प्रत्यक्ष अनुभव किया था उन्होंने यह स्पष्ट देखा था कि एक ज्योतिर्मय दिव्य पुरुष सुसुमना के बीच में से होकर उन कमलों के समीप उपस्थित हो जिहा स्पर्श के द्वारा उनको प्रस्फुटित करा रहे हैं किसी समय स्वामी विवेकानंद अब जब ध्यान करने बैठते थे तभी उनके सम्मुख एक बृहदाकार अद्भुत ज्योतिर्मय त्रिकोण स्वतः उदय होता था तथा वह त्रिकोण उन्हें सजीव प्रतीत होता था एक दिन दक्षिणेश्वर आकर उन्होंने जब श्री राम देव से इस बारे में कहा तब श्री रामकृष्ण देव बोले बहुत अच्छी बात है तुम्हें ब्रह्मजोनि का दर्शन हो गया विल्वृक्ष के नीचे साधना करते समय मैं भी इसी प्रकार देखा करता था तथा उससे प्रतिक्षण असंख्य ब्रह्मांडों का प्रसव हो रहा है ऐसा मुझे दिखाई देता था ब्रह्मांड के अंतर्गत हमें जो पृथक पृथक ध्वनि सुनाई देती है वे ही सब एक साथ मिलकर एक विराट रणवत ध्वनि के रूप में प्रतिक्षण जगत में सर्वत्र स्वतः उदित हो रही है श्री रामकृष्ण देव ने उस समय इसका अनुभव किया था हम में से किसी किसी का यह कहना है कि उस समय वे पशु पक्षी आदि मनुष्यतर प्राणियों की ध्वनि के यथार्थ अर्थ को समझ सकते थे यह बात उन लोगों ने श्री कृष्ण देव के श्रीमुख से सुनी है उस समय उन्होंने स्त्री योनी में श्री जगदम्बा को साक्षात अधिष्ठित देखा था उक्त साधन काल के अंत में श्री राम कृष्णदेव ने अपने भीतर अलिमादी सिद्धि या विभूतियों के आविर्भाव का अनुभव किया था तथा अपने भांजे हृदय के परामर्शानुसार उनके प्रयोग करने के संबंध में कर्तव्य निर्धारण के लिए श्री जगदम्बा के समीप जब वे उपस्थित हुए तो उन्होंने यह देखा कि वेश्या की विष्ठा की तरह वे अत्यंत हेय तथा सर्वथा परित परित्याज्य।, परित्याज्य है वे कहते थे इस प्रकार के दर्शन के बाद से सिद्धियों का केवल नाम लेने से ही मुझे घृणा होने लगी थी